सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीएम आनंदी की लिखी हास्य नाटिका मरने के बाद निर्देशक दीनानाथ अरे मैंने कहा सोहन की माँ कहा हो? अरे चिल्ला रहे हो रसोई में हो रसोई में कोई काम भी करने दोगे या चिल्लाते ही जाओगे ये तो तुम कब से कह रही हो कि तुम रसोई में हो लेकिन खाना तो अभी तुमने दिया ही नहीं और यहाँ भूख जोरों से लग रही हाय हाय तुम नौकरी से क्या रिटायर हुए तुम तो दिमाग से भी रिटायर हो गए शाम को छह बजते ही तुम्हें खाने के लिए चिल्लाना शुरू देखो, कर देते देखो देखो सोहन की माँ जब नौकरी में था ना तब भी यही आदत थी और अब भी यही आदत कि मैं कोई काम पेंडिंग में नहीं छोड़ता हाँ और फिर कुछ ख्याल भी तो करो मैं रिटायर्ड सही भूढ़ा सही लेकिन हूँ तो तुम्हारा पति दे तुम्हारा फर्ज है तुम मेरी सेवा सेवा किया करो अच्छा तो मैं तुम्हारी मोस्ट वेलकम तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊ ऑमलेट ले आओ एक दो प्लेट क्या चलो चाट? बनाऊँ चाटनाट जरूर जरूर जरूर, जरूर। ये मूंग और मसूर की दाल है? आमलेट और चाट के साथ मसूर की दाल यानी कि सब चीजें नमकीन मीठा कुछ भी नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती हो सारा दिन बेकार खाट पर पड़े ऐसे रहते हो न काम न फिर हर वक्त तुम्हें कुछ खाने को जरूर चाहिए हे भगवान, ऐसी भी कोई औरत होगी इस दुनिया में जो अपने पति को खाने पीने ऐसी टोके खाने से खाओ खूब खाओ घर में टकसाल जो लगी है रुपयों की अरे भगवान जरा आहिस्ता बोल आहिस्ता चिल्ला चिल्ला कर अड़ोसियों पड़ोसियों की नजरों में जलील तो ना कर ना चाहे मेरा तुझसे छुटकारा कब होगा हे भगवान कृपा निधान कर कल्याण या तो मेरे ले ले प्राण और या या और भगवान से प्रार्थना करना उसमें भी टांग आ रही है तुम इस तरह गुस्से में बोल रही हो सोहन की माँ मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं प्रार्थना क्या मैं खा करूंगा हे भगवान कृपा निधान कर कल्याण या तो मेरे ले ले प्राण और यहाँ मेरे ही ले ले प्राण तो अब तो हो। और उसी दिन रात को जब मंगत जी सो रहे थे तो किसी ने आकर झंझोड़ा तुम कौन हो भाई मुझे कहा ले जा रहा हो छोड़ दो मेरा हाथ बेकार हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करो अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते प्राणी प्राणी प्राणी भाई मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश मत करो मैं हूँ मंगत राम सेक्शन ऑफिसर अब तुम ना मंगत राम हो और न मंगता हाँ। अब तुम सिर्फ प्राणी हो प्राणी लेकिन आपकी तारीफ मैं यमराज का एजेंट हूँ यमराज का एजेंट <laughs> कुछ समझ में नहीं आया बैंक एजेंट कमीशन एजेंट मैनेजिंग एजेंट प्रॉपर्टी एजेंट ट्रेवल एजेंट सुन रखे थे लेकिन ये यमराज का एजेंट तो पहली बार सुना है तुम अभी तक नहीं समझे भोले प्राणी मैं यमदूत यमदूत। क्या कहा यम अब तुम मर मर चुके हो और मैं मैं तुम्हें यमराज के पास ले जा रहा चुका लेकिन किस खुशी में भाई साहब मेरा मतलब मेरा कसूर क्या है भूल गए भोले प्राणी कल शाम को तुम खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे हे भगवान कृपा निधान कर कल्याण ले ले मेरे प्राण और आप पूछते हो कि मेरा फसूर क्या है, है वो प्रार्थना वो प्रार्थना मैं भगवान से थोड़ा ही कर रहा था वो तो मैं अपनी पत्नी को डरा रहा था लेकिन भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है? जो बात मैं पत्नी से कर रहा था वो भगवान ने सुन ली यानी कि रॉन्ग नंबर मिल गया कल शाम को पूरे छ बजे तुमने भगवान से प्रार्थना की कि ले लो मेरे प्राण और छ बजकर एक सेकेंड पर मैंने तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारे प्राण कर लिया प्रॉम सर्विस है, है। दे दे दे। में, में, में, में, मेरी एक बात मानो यमदूत जी, तुम यमराज की नौकरी छोड़कर किसी फायर ब्रिगेड में नौकरी कर लो। इससे जनता का भी भला हो जाएगा इधर आग लगी उधर तुम फायर ब्रिगेड लेकर पहुंच प्राणी हाथ छोड़ाने की कोशिश मत करो अब तुम भूल जाओ भूल जाओ उस उस दुनिया दुनिया को। को, मैं कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी रहती है? जब तुम मुझे लेकर चले थे उस वो, वो मेरे लिए पराठे बना रही थी। <laughs> वो बिचारी वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा वो भी खाना नहीं खाएगी <laughs> तुम भी अजीब तरह के इंसान हो शरीर छोड़ दिया संसार छोड़ दिया लेकिन तुम्हारा खाने का लालच नहीं छूटा। मिस्टर यमदूत, काश कि तुमने मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाया होता हाय हाय हाय हाय हाय हाय छोटी छोटी मुलायम मुलायम भिंडियों की सब्जी आ काले काले चमकदार बैंगनों का भरता उड़द की दाल और उसमें देसी घी का तड़का लालची इंसान चलो मेरे साथ अब तुम उस दुनिया से बहुत दूर आ चुके हो महाराज इतना जुर्म तो न करो मेरे साथ तुमने खुद ही तो प्रार्थना की थी के ले लो मेरे प्राण अरे भाई कह तो दिया मैंने मैं तो अपनी पत्नी से मजाक कर रहा था तुम आसमान में रहने वाले क्या जानो हम आदमियों को अपनी पत्नियों को डराने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं अब मैं यकीन दिलाता हूँ महाराज अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा कान पकड़ता हूँ अब मैं मरने का कभी भी नाम नहीं लूंगा एक बार एक बार मुझे वापस ले चलो उस दुनिया में मेरी पत्नी मेरा लड़का मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब मेरे लिए रो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे वापस जाने का कोई फायदा नहीं क्यों महाराज क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे शरीर का संस्कार कर चुके हैं अगर तुम फिर शरीर धारण करके उस दुनिया में वापस पहुँचोगे तो लोग तुम्हें भूत समझेंगे लेकिन कु, लेकिन कोई तो उपाय सोचिए महाराज सिर्फ एक तरीका हो सकता है प्राणी क्या? पहले सिर्फ तुम्हारी आत्मा वहां जाएगी यानी कि लोग तुम्हारी बात तो सुन सकेंगे लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे है? अब तुम अपनी आवाज से आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को यकीन दिला दोगे कि तुम मरे नहीं जिंदा हो तो फिर तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा मुझे मंजूर है महाराज मुझे ले चलो वापस उस दुनिया में जहां मेरी पत्नी है मेरा लड़का है मेरे रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं। वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मारे खुशी के नाच उठेंगे तो चलो वापस उस दुनिया में देखो प्राणी हाँ तुम अब इस दुनिया में वापस आ गए वही मोहल्ला अब तुम प्राणी नहीं हो आ, अब तुम फिर मंगत उर्फ मंगता हो आ, देखो आ, ये लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद में मातमी जलसा कर रहे हैं जी हमारा और वो देखिए वो मेरा जिगरी दोस्त लाया राम भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा है भाइयों और बहनों जैसे की आप लोग जानते हैं आज हम लाला मंगत की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं लाला मंगत का रोता हुआ चेहरा जब भी हमारे सामने आता है हमें हंसी आ जाती है साल रुकिए जो तालियां आपने बजाई हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए मैं गलत बोल गया मेरा मतलब है कि जब लाला मंगत का हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है रोना आ जाता है तुम हमको रोने के लिए छोड़ गए महाराज महाराज मेरा ख्याल है मैं अपने न रुलाओ मंगत राम तुम कहा हो मंगत राम मैं यहाँ रुला राम ये कौन है बेवकूफ जो बीच में बोल रहा है आ, आ, हाँ तो मैं कह रहा था लाला मंगत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है सूझबूझ वाले इंसान थे वो मौका शिनाश थे वो जानते थे कि किस वक्त कौन सी बात कहनी कहने अरे ये कौन है पत्तम तो फिर बीच में बोल रहा है मैं राम बोल रहा हूं मंगत राम हारो लाल जिसकी याद में तुम ये महात्मी जलसा कर रहे हो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो खामोश हो जाओ हाँ तो साहेबान आज मंगत राम हमारे बीच में नहीं लेकिन उनकी याद हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी काश कि वो आज जिंदा होती और अपनी आंखों से देखती कि हम किस शांत से उनका मातमी जलसा कर रहे हैं राम, अगर तुम चाहो तो सही एक बार तुम मेरे हाथ में आवे तो हड्डी हाँ बराबर कर दूंगा कम वक्त मातमी जलसे में हल डालता मंगत राम अब चलो यहाँ से तुम्हे यहाँ कोई नहीं पहचानेगा ओ अच्छा मुझे घर ले चलो महाराज वो देखिए महाराज मेरा लड़का सोहन मेरी याद में किस तरह रो रहा है सोहन तुम अपने बापू की याद में इस तरह कब तक रोते रहोगे जब तक घर के और लोग रो रहे हैं सोहन तुम्हें अपने बापू के मरने का बहुत दुख है बहुत दुख है तुम्हें याद है सोहन तुम्हारा बापू हमारी मोहब्बत की राह में रोड़े अटकाया करता था आ, याद है और तुम्हारा बापू कितना लालची था रीता, हाँ इस बात से बहुत परेशान था। चलो छुट्टी हुई अब तो हमारा रास्ता साफ हो गया अब हम चैन से शादी कर सकेंगे रीता मेरा हाथ न मत पकड़ो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कौन है कोई भी तो नहीं ऐसा लगता है जैसे किसी की आवाज आ रही यहाँ तो कोई नहीं तुम्हारा वहम है हाँ तो अब बताओ सोहन तुम कब शादी ोगी मेरे साथ बस अब क्या देर है मंगनी जब जब मुझे बाप याद आता है रोना आ जाता है उसने इतना भी नहीं सोचा उसके बाद मेरा क्या होगा वो अपने हाथों से अपने सोहन के हाथ भी पीले नहीं कर गया खामोश हो जाओ मजा छूँ तुम्हें, तुम्हें भी वही पहुँचा दूंगा जहाँ मेरा बाप गया <laughs> ना जाने माँ यहाँ कौन है सामने भी नहीं आता और काम का बोलता चला जा रहा मैं बापू की याद में दुखी हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है सोहन की माँ कौन है <laughs> सोहन की माँ मुँह हमारे घर में मातम हो रहा है और तुम हे हे कर रहे हो शर्म नहीं आती तुम्हें कौन हो तुम मैं हूँ मेरा मतलब है मैं हूँ मंगता मंगता मंगता हाँ सोहन अरे ये माँ? कोई वक्त है मांगने का <laughs> सोहन की माँ मुझे पहचानने की कोशिश करो मैं तुम्हारा पति हूँ मैं तुम्हारा पति हूँ पति मैं तुम्हारा पति हूँ पति पति पहचान पति हूँ तुम्हारा अरे वो तो तुम पिछले चालीस साल ऐसी चला रहे हो कि तुम मेरे पति होताओ अच्छा मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा सपने में क्या देखता हूँ की मैं मर चुका हूँ और यम दूत मुझे यमराज के पास ले जा रहे है सच फिर क्या हुआ फिर झुमका गिरा नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरे कहने सुनने पर मुझे इस दुनिया में गिरा गया फिर? फिर, फिर मैंने देखा कि मरने के बाद लोग किस तरह मुंह फेर लेते हैं मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना बुलाया राम ने नहीं पहचाना सोहन ने नहीं पहचाना, यानी कि तुमने भी नहीं पहचाना मैंने देख लिया है मरने के बाद क्या होता है अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। आई हाय मैं पूछती हूं, अगर तुमने कभी मरना ही नहीं था तो बीमा क्यों कराया था तो क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं मर जाऊं भगवान हे कृपा निधान कर कल्याण अब ऐसे लेले प्राण के वापिस आने का कभी ना नालू न ना। भगवान कृपा निदान कर ले कल्याण ले ले अगर उसी ने सुन लिया तो ले जाएगा फिर मेरे प्राण नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं ए भाग्यवान, हो गई ले आना अभी आपने हास्य नाटिका सुनी मरने के बाद लेखक थे वी एम आनंद निर्देशक दीनानाथ ये हास्य नाटिका आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी